ये उसके तीन अव अवसता तीन निवास स्थान है कौन से कौन से है वो वो बता रहेता राजा का जैसा नगर होता है वैसे इसके भी रहने का तीन वास स्थान विशेष स्थान आवश्यकता, क्रीडा स्थान यानी क्रीड़ा कर लीला करने का स्थान समझो? समझ जागृ इंद्रिय स्थानम दक्षिण चक्षु काला वाला कौन है जागृत स्थान जागृत काल में वो इंद्रियो का जो है साथ संबंध करके विषयों में विचरता है अध्यव इंद्रिय स्थानम इंद्रिया स्थानम यस छप्पन कृष्ठ इंद्रिया स्थानम य ऐसा विग्रह इंद्रिया ही है स्थान जिसका सारे इंद्रिय में घूमते फिरते रहता है लेकिन मुख्य रूपे ना कहा रहता है दक्षिणम दक्षिण प्राधान्यता चक्षरगोलका और सप्रकाले अंतर्म सप्रकाल में मन के भीतर है मनसोधिकरण कंटस्थान क्यों कहने का मतलब कंट में विशेष रूप रहता और कंठे स्वप्नम समाधि से श्रुदय है कंठे स्वप्नम समाधि से श्रुतिकारी उसके आधार पर कह दिया गया स्वप्न में अधिकतर वह कंठ स्थान में विराजमान रहता है और सुश्रुतिकाल हृदया काशि रक्षा माणावा त्रयावस्था और सुश्रुतिकाल में हृदयाकाश में रहता है तीन मुख्य स्थान हो गया जागृत में दायरे अंक स्वप्न में कंठक्ति में हृदय अथवा वक्षमाणा व पर्यावसा आगे बताएंगे ये जीव तीन स्थान बदलता है कौन से कौन से पहला पिता का शरीर में रहता है जीव फिर माता के गर्भ में चला जाता है फिर अपना शरीर लेकर के बाहर आ जाता है ये तीन स्थान शरीर ताला पिता का शरीर में रहा फिर माता के गर्भ में पहुंचा वहां नौ मेरा रह गया और फिर वहां से बाहर निकलकर अपना ये शरीर लेकर के फिर घूमने फिरने लगा ये तीन स्के स्थान समझौना नहीं कह ये तीनों स्थान कैसे हैं लेकिन स्वप्न जागृत सुख्या स्वप्न ही है जागृत भी स्वप्न नहीं है स्वप्न तो स्वप्न है स्वप्न है कैसा हो सकता है आमगिरी कारे यद्यव सुप्त जीवो वर्त दे यद्य एक ही भूत रहता है सुषिप्त काल में जीवो तथा संपन्न होती छांद की श्रोति है तथा ब्रह्मोपी हृदया अवस्थान तत्सपन्नों तथी वर्तमान तो तो। तो। यानी ब्रह्म को भी हम यहाँ हृदयावच्छिन्न आकाश में ही अवस्थित मान रहे हैं इसलिए ब्रह्म के साथ एक भूत के बावजूद भी उस समय वह परिच्छि हृदयावच्छिन्न आकाश में ही संपन्न होने के कारण से कह गया हृदया काश में रहता है ऐसा तो तो तो तो, करने में में कोई आपत्ति का है है न्याय ना तो के द्वारा पढ़ रहे हैं आप उसके तीन अवस्थाएं स्वप्न के समान स्वप्न ही है एक पक्ष हो गया दूसरा पक्ष हो गया तीन शरीर में घुमा पहला दूसरा मातृ शरीर फिर अपना शरीर लेकर आया लेकिन जैसा भी हो सभी तो के सभी स्वप्न ही है कह दिया पूर्व पक्ष के नागृत प्रबोध रूप न स्वप्न जागृत अवस्था प्रबोध रूप है वो वहां कैसे स्वप्न कह दिया आपने उसको आपने स्वप्न कैसे कह दिया नहीं वाम स्वप्न एवं भी नहीं भाष्कर देखो यहाँ क्या करे स्वप्न एवं जागृत तो स्वप्न ही है अज्ञानी इसको अस्वप्न सालक मान रहा और जागृत को सत्य मान बैठा है प्रबोध मान रखा है हम जगह रहते अरे क्या तुम जगह रह रहे हो वास्तविक जगना तो ये है ही नहीं अब भी सो रहे हैं कहा अविद्या पड़े वो गीता में श्याम जागृति सही है जिसमें सब सोए रहते हैं उसमें ज्ञानी जगाता जगा है और जिसमें ज्ञानी जगा हुआ है उसमें सभी सोए हुए न गीता में वही बात ला रहे हैं देखो वास्तव में जागृत स्वप्न ही है कथम किस प्रकार से कभी परमार्थ स्वाप्त प्रबोधा भाव स्वप्नबद्ध असद वस्तु दर्शनाक्षा दो हेतु है एक तो परमार्थ जो स्वात्मा है उसका ज्ञान नहीं है अपना जो आत्म स्वरूप है पारमार्थ को उसका ज्ञान नहीं है वहां किंतु स्वप्न के समान ये जो आत्मा में परिकल्पित जगत है इस जगत रूपी असद वस्तुओं को हम देख रहे हैं अनुभव कर रहे हैं सारा जगत क्या है असत वस्तु है इन असद वस्तुओं को ही अनुभव करो ये जगत उसी प्रकार है जिस प्रकार रज्जु में सांप पट में चित्र उसी प्रकार से जगत तो उस ब्रह्म में है जिसको हम जागृत अनुभव कर रहे हैं अतिवे क्या है सर्प और चित्र के समान असत्य असत को अनुभव कर रहे हैं तो स्वप्न ही है ये लानदी देखिए परमार देती वस्तु तत्व असद प्रतिभाव में रक्षा है स्वप्न का लक्षण क्या है वस्तु तत्व का तिरोधान हो गया और असत्य वस्तु को हम अनुभव करने लग जाए उसी का नाम स्वप्न होता है यह लक्षण जागृत दिख रही है कि जागृत काल में भी वास्तविक वस्तु कौन सा है वस्तु तत्व आरमार्थिक तत्व कौन सा है ब्रह्म उसका अनुभव हो रहा है क्या वो तो तिरोधान हो गया और अनुभव क्या हो रहा है भेद भेद असत्य अभेद में कल्पित है अद्वैत में कल्पित है अद्वैत सत्य वास्तविक तत्व है और वास्तविक तत्व जो अद्वैत का हो गया और जो द्वैत है उसका प्रतिभा हो रहा है अत जागृत भी स्वप्न ही है तलक्षण जागृत भी तथा क्यों ब्रह्मस्वरूप तिरोधान अविद्यमान जगत प्रति ब्रह्म स्वरूप का तिरोधान हो गया है और विद्यमान जो जगत है यह प्रतीत हो रहा है अंतरम तुम दूसरा भीतर मात्र में होता है बाहर कुछ होता ही नहीं बिल्कुल ही ऐसा जो होता है मन मात्र परिकल्पित वासनामय जो जगत है व्यावहारिक जगत भी नहीं है वो वासनामय जगत है वो जो है वो स्वप्न सबसे कहते ही आप जानती है उस चीज को अच्छी से अयम आवश्यक अर्थांतरण न छ प्रासाद उपरी अधोबाव स्थित एवं चक्षुराद अंगुल निर्देशते प्रदर्शन बाहि आवसत भ्रांति वाराइट अयमा इसे जान करके अयमा जिसे मान लो रहे है ये जो है बस ये एक का उसका है उसका निवास ये दूसरा है ये तीसरा है सबको अयम अयम अयम करके ही बोल रहे हैं श्रुति अयम आवसत अयमावसत अयम आवस्थ तीन बार अयम एव आवस्थ चक्षिणमा मनो अंदर हृदय आकाश तृतीय ये तीनों ही दृश्य वास्तव में तीनों ही दृश्य पार्थिक आत्मस्वरूप ही वास्तविक दृष्टा है और तीनों उस दृष्टा के द्वारा परिदृश्यमान दृश्य है यह अपने स्वरूप परिकल्पित इसीलिए तीनों ही मिथ्याव के नाते तीनों ही असत पदार्थ है और ऐसे असत का भान हो रहा है स्वरूप का हो गया अतिवे तीनों ही स्वप्न के साथ आवश्यक उत्तर उत्त का ही पुनः अनुकीर्तन पुनः कथन करने का नाम यह अयम आवश्यक तीन बार कह दिया पहले कहा था ना? पहले क्या कहा त्रयो अवस्था बोला फिर त्रयो स्वप्न तीन निवास स्थान और तीनों के तीनों स्वप्न है आत्मभावे वर्तमान हो क्योंकि हम कर क्या रहे हैं? अयम उन रूपेण यह मेरा निवास स्थान है ऐसा अनुभव करते हो हर बार जागृत में रहते हो इसको आपको अपना मान किया मेरा यह ऐसा अनुभव करते है। में रहते हैं ज्ञान कर है। और सुख उसको यह करके अनुभव करते हो इसलिए अयम अयम हम सुबह बोल दिया अयम आवतेशो पर्या न इसलिए आप करते क्या हो इन तीनों आवसतों में निवास स्थानों में पर्याय न क्रम से एक काला चंद दो, दो नहीं होता जागृत तो स्वप्न सुशक्ति नहीं स्वप्न है तो जागर सुवन नहीं, नहीं। पर्याय है एक-एक में जाते हो और जाकर के तो जो भी जाकरण कर मिथुरी भाव कर लेते हो आत्मभावे तो नर्तमान हो अविद्या दीर्घ काल गाढ़ स्वाभाविक क्या कैसे हो गया ये क्योंकि स्वाभाविक क्या अविद्या स्वाभाविकी जो अविद्या है उसके द्वारा स्वाभाविकी अविद्या के द्वारा दीर्घ काल प्रसुक्त अनादिकाल बदाने का जीव बने पड़े लेकिन अब जन हुआ ऐसे मालूम हो रहा है कि अभी मुक्ति नहीं हुई अब जीवन मुक्त अवस्था भी नहीं है कि जीवन मुक्त को भी दो तीन जन लेना पड़ सकता है ऐसे भी कहा गया छात्र सिद्धांत है स्वयं को अंतर्मुख होकर देखते तो पता आग जाता है ना आप जीवन मुख्य नहीं, अभी अंदर में क्या है कमियां है अनेक कामना है अंदर भावना रहती है अब ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ ये काम करना वो काम करना वो बाक्य ये बाक्य इसको पाना उसको पाना है सिद्धि सिद्धि पाना है भरा आश्रम बनाना है ये करना वो करना मंडलेसर बनना है पता नहीं क्या क्या बनना है सब अंदर भरे पड़े हैं दुनिया भर तो कैसे जीवन मुग्ध जीवन मुग्ध होगा अंदर कोई इच्छा नहीं शरीर मिल रहा, रहा है पर होने होने हो रहा है हो रहा है लगातार जो अपना कर्तव्य समझ में आ रही है न माना पाना लाभ लाभ वो सब उसके जीवन में चलते रहता है उस दृष्टिकोण से चलता है शास्त्र में प्राम कार्यो पर बन जाता है ना अनेक जन्म का साधना के कारण बन जाता है वो उसी विवेक के आधार पर चलते रहते हैं नो कह गलत हो गया ऐसे ये काम ऐसे कर, कर, कर, कर दिया ऐसे कर दिया लोग अपने अपने कुछ बोलते रहे वो अपने हिसाब से जो करते रहे स्वाभाविक दीर्घ काल गाढ़ दीर्घ काल से गाढ़ निद्रा में पड़ा हुआ है न प्रबुद्ध जगता ही नहीं है जगह ही नहीं अभी तक आत्मा के मामले में ये संसार में जगह है स्वरूप अभी तक जगह नहीं अनेक तो सहस्र अनर्थ सन्य पात जब दुख मुदगरा भी अनुभवी न प्रभु बार बार खोपड़ी पर चोट पे चोट पे, चोट पे चोट पे, चोट पे चोट पड़ता है ये दुख कहीं चोट है मुदगर आपने देखा होगा जब पहलवान लोग होते हैं पहलवान वो क्या करते हैं लकड़ी का बना रहता है बहुत बड़ा लंबा सा भारी होता है उसके हैंडल घुमाते बनी रहती है उसको कदम मुदगत भारी होता है वो अभी छोटे बनाए बनाते बच्चों बच्चों के लिए वाला बनता है अलग साइज की बनती भारी भारी होता है वो जो घुमाने वाला वो मुदगत उसका चोट के समान चोट है ये जब संसार का दुख जो मिल रहा लगातार फटाफट फटाफट फिर भी अक्ल नहीं खुलता मूर का मूर गधा का गधा बना हुआ है भलो जिंदगी बर्बाद हो गई अब भी आंख नहीं खुला तो फिर क्या जिंदगी मनुष्य होकर करके फायदा क्या हुआ इससे अच्छा अच्छा ही पैदा होते किसी का सेवा किया होते मालिक का अनेक शत सहसौ हजार का तो मतलब एक लाख मैंने लाखों कहने का तात्पर्य अनेक है ना अनेक लाखों अनेक लाखों मतलब लाखों की संख्या में अनर्थ सं जो चाहते नहीं ऐसा अनर्तोंग संबंध से जन्य दुख रूपी मुदगर अनुभव ऐसा दुख रूपी मुदगरों का चोट का अनुभव के द्वारा भी फिर भी न फिर भी नवेक ही नहीं हो रहा है अरे क्या हो रहा है मेरे साथ मेरा जन्म किस लिए हुआ था मैं मनुष्य क्यों पैदा हुआ ये सोचते ही नहीं विवेक जगती नहीं। अरे कोलू का जैसा लगाओ हुआ है लगा हुआ है दिन रात वही रूट चल रहा है रूटिन रूटीन रूटीन में लगा हुआ है सवेरे जगना है पूजा करना है खाना है सोना है फिर है, फिर खाना पीना सोना मरना चक्कर चल ही रहा है यही चक्कर यही चक्कर यही चक्कर कोलू का बैल कभी तो बैठो विवेक करो अक्कल लगाओ भगवान ने बुद्धि दी है मन दिया है विचार करने मौका दिया अच्छा साथ सुनने का सत्संग का सबका फिर भी यदि विवेक न करे इसलिए कहते फिर भी बेचारा जग नहीं रहा है बड़ा दुख की बात है इस प्रकार से अध्यारोप का विचार पूरा हो गया अध्यारोप की कथा थी गई अध्यारोप की कथा है अब इसका अपवाद करना है यह सब अपवाद शुरू होता है मंत्र पर ले लीजिए स जा तो भूतान्यम वाव दिश दीदी स एतम पुरुषम ब्रह्म अपश्यम कर दिया ऐ, क्या है यार, आ, नहीं, क्या गया है। उस ब्रह्मा ने आदि काल में सृष्टि किया और शरीर में घुस कर गए तुरंत चिंतन किया और फिर तुरंत अपरा कर लिया और तो अनेक जन बीत गए अधिक पशु जैसे रह गया ये आश्चर्य प्रकट करने के लिए खेद प्रकट करने के लिए विचार अर्थ में प्रुप किया गया है ऐसे भाषण कर रहे हैं सहजात जीव भाव से शरीर में प्रविष्ट होकर उत्पन्न हुए उस परमेश्वर ने क्या किया भूतान छत भूतों को तादाप्त रूप से ग्रहण किया निर्णय लिया अरे तो ये तो साहब मेरे हृदय में कल्पित है हृदय रूपी पठ हृदयाकाश अथवा बुद्धि रूपी ये स्क्रीन है हाँ, इस पर दिखाई दे रहा है सारा चित्र बुद्धि दर्पण में ये संसार चित्र मुझे दिखाई दे रहा है वास्तव में ये बाहर कुछ भी नहीं, नहीं है तो मेरे अंदर है वही लेकिन अज्ञान वशात भ्रांति वशात बाहर के समान दिखता है स्वात्मी बहिरीव मायया उद्भूतम यथा निद्रया विश्व दर्पण समान नगरी तुल्यम निजा अंतर्गतम पश्यन माया बहिरी व उदूतम दर्शन स्कोत्र स्पष्ट शब्दों से बोला हुआ है जो वह श्रुति के आधार पर ही बोल रहे हैं उसने अनुभव कर लिया आपने ही अंदर सारी है सारी कल्पनाओं कुछ और इसलिए कह रहे कि रख्य बाबू यदि कोई पूछे भाई तुमसे बिन कोई चीज तुम देख रहा है ग्रहण कर रहे हो तब मैं उस मूर्ख को क्या जवाब दू मेरे से भी कुछ नहीं क्या जवाब दूंगा उसको कि बोध होने पर मुझसे दूसरा कौन है अतः कोई है ऐसा कहा और सुरुषम ब्रह्म तत्म अपश्यत मैंने इस आत्देव को देख लिया हूं ऐसा निश्चय कर लिया क्योंकि इस पुरुष ने इस पुरुष को ही पूर्ण सर्व्यापक जो ततम मैंने तततम व्यापक सर्व श्रेष्ठ व्यापक तत्व रूपेणा उस अपने आप को पुरुष को ब्रह्म रूप से उसने अनुभव कर दिया आदर्श और क्या कहा ओहो मैंने इस को आत्मा को देख दिया आत्मा को देखिए आप देखिए स जात शरीर वह परमात्मा ये जो तो अपवाद हो गया ना अभी पूरा अपवाद हो गया कहानी खत्म हो गई प्रवेश किया और देखा चिंतन की विचार किया विचार कर क्या अनुभव हुआ उसको मेरे से बिन कुछ नहीं सब मुझ में कल सब खत्म हो गया कहानी इतना खड़ा किया संसार इतने मंत्रों से और आजा मंत्र भी नहीं लगा खत्म अपवाद कर दिया और अनुभव क्या कर रहा है मैं अपना जो पुरुष रूप हूँ मैं आत्मा जो हूं मैं ही ब्रह्म हूँ सर्व्यापक ऐसा जो मैं इस आत्मा को देख लिया प्रविष्ट शरीर में प्रविष्ट पर जीवात्त भाव से होकर भूतानी अभिवेख्यत्म व्या भूतों का उसने सम्यक प्रकार से चिंतन किया ये भूत क्या है कैसे आए ये कहा से आ गए ये है? क्या ये सत्य है या नहीं? इसे विचार विचार किया। भिचार किया जब पता चलो किस जाति का है क्या है क्या नहीं है वास्तविक जाके देखा जाए ठप ठप करके आवाज करके देखा जाए हिलता घुस घुस करता कि नहीं करता सब देख लिया तब देखा तो पूछ रहे तो रस्सी निर्णय होता कि नहीं होता है। उसी प्रकार उसने भी यह सारा जगत के चिंतन कार्य धर्मो नागृत आदि जो भूतों का कार्य है यह कार्य धर्म है यह आत्मा का धर्म है ही नहीं तद भिन्न से न तो आत्मा तदिन्न से आत्मा का नहीं जो उनके आत्मा एक कार्यकर्ण संघा से भिन्न है संघात से समझा चुके परार्थ तत्व त्यान ताजा में जवाब देते नहीं भाई क्योंकि भले ही एक कार्यक्रम संघा से आत्मा भिन्न है भिन्न होने के बावजूद भी उसे ताजात्म अध्यास हो गया है और उसे अभिमान हो गया अदर तत् धर्मत्म वक्तुम लेकिन इसलिए तद धर्म हो गया शरीर का मन का बुद्धि का धर्म को अपने साथ अभेद करके ग्रहण कर लिया ज्ञान करने के लिए मैंने भूतों को उसे सम्बन्ध से अभिमान करते हुए व्यक्त रूपे ग्रहण कर लिया जान लिया कैसे जाना मनुष्य हम णो हम सुखी हम इत्यादि तो ग्रहण कर लिया मैं मनुष्य हूँ मैं अंधा हूँ काणा हूँ मैं गुंगा हूँ बैरा हूँ मैं सुखी हूँ कर करने के बाद विचार होता है अरे क्या वास्तविक मैं ऐसा ही हूं क्या ऐसि विशेष प्रमाण अने जीवन आत्म प्रवेश नाम रूप व्या करवाणी छे न्यति सती कथम उक्त ताजा भ्रमा पूर्व पक्ष हो सकता है व्यतिरिक्त तो आत्मज्ञान तो का रहते हुए वह उक्त तो भ्रांति कैसे हो सकती है तो तो अस्मिन शरीरे। यह मन इस शरीर में अन्यम व्यतिरिक्तम आत्मा जो मैं आत्मा हूं भूष्य अलग किम वाव दिशत वादिशत किमित या निर्देश है कुछ नहीं कहने का मतलब कुछ नहीं मेरे अलावा कुछ भी नहीं, है। नहीं कर, क्या हो सकता है मेरे अलावा यहां मेरे अलावा यहां क्या हो सकता है ये का तात्पर्य क्या मेरे अलावा यहां कुछ नहीं ऐसे सीधे ना बोल कुछ नहीं है बोलने की अपेक्षा से क्या हो सकता है इस तरह से प्रश्न जैसे आक्षेप कथन जो किया इसके ना काक्वा काक्वा निर्देश बोला जाता है यह शरीर अन्य न ज्ञातवन दृष्टव्याम न कहा उसने न स्विन्न कोई चीज को जान पाया क्यों है तो कहाँ से यदि शब्द यस्मादे इस मंत्र में जीती आये हाँ वह तस्मा अभीति अध्यारोप प्रकरण सर्थ वा अथसारोप्य प्रकरण का सामतिगद्योतक समझो इद्वाक्यम भाषिक स्पष्ट तुपेक्षित तो लेखक वा दोषा का भाषी ना मूल में इतने का नहीं है किम् अंवावदीका भाषणीय किशत भाषणी इस पर है लगता है या तो भाषिकार ने स्पष्ट है समझ व्याख्या नहीं किया होगी अथवा लेखक प्रमाद के दोष की वजह से छूट गया उसको बाद में पुस्तक में में छपने के समय में किसने उसको भूल से निकाली दिया प्रमाद हो गया एवं अध्यारो को इस प्रकार अध्यारोह को दिखा करके अपवादार्थम उसी का अपवाद करने के लिए स एतम वक्यम त व्याचस्थे स एतम पुरुष ब्रह्म्यदमर्शविमंत्रे साधा मंत्रो श्रुवासीवीति आध्य तूर्वा वहाँ तकअ्यो द्वारा इस मंत्र का अपवाद क्या यद्वा सपवाद तस् पक्षे योजना भूता है व्याको विवीच्यको तो नर्थ अथवा ऐसा भी कर सकते हैं स जाते है इत्यादि सारे चीजें अपवाद ही है आधा अपवाद उस आधे को में लेके आधे को अपवाद मत करो ये पूरा मंत्र को अपवाद में ले लो ऐसा भी हो सकता है इसलिए भाष्यकार ने बीच का हिस्सा छोड़ करके वही सिलसिला लिया है ऐसा मान लिया जैसा करके यद्वा से आनंद कह रहे यदवा सजन अपवाद पूरे अपवाद मंत्र ले लो उस पक्ष में कैसे घटाओगे भूतान व्यक्र का मतलब विविच अकोरो विशेष न अकोरो अलग अलग चिंतन करके क्या अलग चिंतन किया कि स्वतः विचारितवान क्या इन सब का स्वतः स्वतंत्र सत्ता है जिनको मैं देख रहा हूँ जागृत में जिनको मैं देख रहा हूं स्वप्न में जो चीज में अनुभव कर रहा हूं स्वप्न में क्या सशक्ति सु, सु, में उन सारे चीजों का स्वतंत्र सत्ता है या नहीं ऐसे चिंतन किया और निर्णय क्या लिया विचार में आत्मा से आत कुछ भी नहीं है अत किसी भी चीज के आत्म भिन्न न किसी चीज का वर्णन में कर नहीं सकता एवं पदार्थ निश्चित वाक्या महा इस प्रकार पदार इत्यादि के द्वारा कदाचित परम कारण आचार्य आत्मज्ञान प्रबोधकृत वेदांत शिक्षम तत्कूल प्रकृति पुरुष क्या नाम रूपा तो जगत में देख रहा हूँ ये अपने आप में स्वतंत्र है क्या इतने चिंतन कर रहा है, कर है।, है, कर है।, है, तो है चिंतन कर करते करते निर्णय नहीं ले पा रहा था इतने में कोई महान आचार्य बालू उसे प्राप्त हुआ परम कारु के न आचार्य श्रुति है, है। चांदे प्रसन्न में कहिए ना आचार्यवान पुरुष हो बिना आचार्य वाला हुए कोई भी पुरुष उस आत्म तत्व को जान नहीं सकता अनुभव नहीं कर सकता परम कारुक आचार्य के द्वारा ही आत्मज्ञान प्रबोधकृत आत्मज्ञान रूपी जागरण में उसको जगाया गया उसको जगाने योग्य प्रबोधकारी शब्द कायाम प्रबोधकारी का प्रयोग किया कैसी शब्द का प्रयोग किया उसने ने, ने। शब्दिका का मतलब क्या होता है बाजा बाजा होती है उससे है उससे आवाज निकालना। या बाजा क्या है और आवाज क्या है कहते हैं वेदांत महावाक्य भेर वेदांत महावाक्य रूपी भेरी है यागा तत्वसी अहम ब्रह्माषमी हे महात्मा ब्रह्मा प्रज्ञान ब्रह्म ये क्या है इसको कहा बोला चेले का कान में बोल दे दिया जो अनेक जन्मों से के संपन्न चेला है उसके कान में बोलने से असर होता है नहीं थोड़ा सा होता है सुना करो हजारों बार कोई फर्क तो पड़ता है नहीं सुन सुन करकेगा जैसे था वैसे ही कुत्ते का पुष्टेड़ा वाली बात बनी रही क्या साधन जो संपन्न चेड़ा जो जैसे पता है अभी किम भा अन्य चिंतन करके वेचन कर रहा है जो ऐसा चेले के तब कर्ण मूल पाड्यमान उसे कर्ण मूल में ऐसा भेरी को बजाया आचार्य ने जिससे आत्मज्ञान उसके अंदर जग जावे ऐसे शब्द को उसने पहला कर दी तब क्या हुआ सृष्टिया कर्तृत्व प्रकृत पुरुषम तब ये तम इसी इसी को इसी को जाना उसने इसी को मैंने किसको कभी सृष्टि आदि का करता जो प्रकृत है सृष्टि का उत्पत्ति किया आत्मा जब से शुरू हुआ है वह प्रकृत वही पुरुषम उस पुरुष को उसने जाना पुरुष का नाम बड़ा इसका पूरी शयानम आत्मानम इस पूर्व में शरीर रूपी पूर्व में अज्ञान की रूपी जो है निद्रा के साथ सोया हुआ के समान सोया हुआ है इसलिए इसका नाम पुरुष है वो पुरुष वास्तव में अज्ञान में निद्रा से हटा दो तो क्या है वो ब्रह्म है बृहत्त है वो पूर्व में नहीं है वह पूर्व में परिचिन नहीं है वास्तव में न हृदय में परिचिन है किंतु वास्तव बृहत है व्यापक है अतिव इसका नाम ब्रह्म है कितना व्यापक है वो आकाश भी बड़ा है कि आकाश छोटा व्यापक है ऐसे भी कोई पूछेगा तो मंत्र बोल तकारा है होना ताता। ताता और तमट एक न एक तकार है न लुपते नतम मने व्याप्त तमम तथा उससे तमट प्रत्यय हो गया तमम बनना चाहिए ततमम सीधा हो गया एक तकार लोक हो रखा है छात्र व्याप्त त में इससे और ज्यादा व्यापक कोई चीज नहीं संसार में आगे दिया ना मूल मंत्र में क्या है मूल मंत्र में एक तकार नहीं है ना कितनी तकार है वहां दो ही है नीन तकार पहले भाषकर ने क्या लिया ब्रहत के बाद वृत के बाद क्या लिया मूल को अनुवाद जबकि यहां पर ब्रह भाषण भाष्य में मूलपच्छ संकेत किया बृहत शब्द के बाद क्या लिखा तातमं ना? तातमं। फिर उसके आगे लिखा एकन फिर क्या होना चाहिए तब स्पष्ट कर दो तकार पहले प्रकृति फिर तीसरा कौन है वो तमट का तकार प्रत्येक प्रकृति क्या है तता प्रकृति है तथा उससे क्या हो गया तमट या दूतों में श्रेष्ठ बताना है सभी व्याकों में महान व्यापक है ये तो बताने तमठ प्रत्य कर दो हठमछ कर दो व्याप्त तमम कर दिया परिपूर्ण आकाशवत् परिपूर्ण है वह आकाश के समान ऐसे को प्रत्य उसने प्रत्यबुद्ध तो उसने अपश्यक मने उसने जान लिया अनुभव कर दिया कैसे अनुभव किया उसने इदम ब्रह्म मम आत्मन स्वरूप ये जो ब्रह्म है यही मेरे आत्मा का वास्तविक स्वरूप है ऐसा उसने अदर्श हम दृष्टवान नस् मैंने उसको देख लिया अहोचा था प्लुति विचारनार्था प्लुत्या किया गया है ऐसा निश्चय समझो सम्यक ब्रह्म ज्ञातम न वाई विचार्य सम्य ज्ञात निश्चित अहो इति की स्वस्थ कृतार्थत्म प्रख्यापित oh, महान आश्चर्य आज तक अनंत जन्मों से फालतू का जो जन्म के समान जन्म थे मरण के समान मरण के चक्र में पड़ा रहा जो अब मैंने विचार करके देखा तो सम्यक ज्ञाप्रम मेरे है या नहीं तो मैं जान रहा हूं सम्यक प्रकार न ज्ञात हो गया ऐसा निश्चय करके कहता है महान आश्चर्य मेरा ये जन्म कृतार्थ हो गया गया और आगे कोई जन्म होने वाला नहीं पीछे जितना था सब झूठा था वर्तमान जो दिख रहा है ये भी झूठा होकर खत्म हो ही है ऐसा उसने कथन स्पष्ट कर लिया तस्माद्रो नाम इद्रोह वै नाम तम इद्रम संतम इंद्र इत्याचे दे, परोक्षेण देवाः परिया देवा इसलिए इस आत्मा का क्या नाम है इदं इति इसका नाम इदम्रदम इदं करके देखा इसलिए नाम परमात्मा का ब्रह्म का आत्मा का एक नाम विशेष है नाम इदम्द्रद्रो वही तस्माद ऐसा वह इधंद्र नाम वाला होता हो भी उसको दुनिया में क्या प्रसिद्धि है लेकिन लोग क्या बोलते हैं नाम इंद्र इत्याच फरोक्ष फरोक्ष रूप से उसको इंद्र नाम से कर क्यों ऐसे बोलते हैं पूरा नाम से क्यों नहीं पुकारते हैं परोक्ष प्रिया वही देवा क्योंकि देवता लोग परोक्ष प्रिय होते हैं परोक्ष प्रया वही देवाह प्रत्यक्ष दिशा ऐसा जोड़ दिया प्रदान प्रत्यक्ष का द्वेष करते हैं और परोक्ष कथन को ही पसंद करते हैं यही श्रेष्ठ पुरुषों का स्वरूप है ये आप लोग भी क्या करते हैं इसलिए व्यवहार में भी देखने लो तो माता को क्या बोलते हैं बा ऐसा बोलते हैं ना आई बोलते हैं आजी बोल देते उनके नाम ही चिल्लाते हैं मैं नाम सरस्वती है थोड़ी बोलते सरस्वती आज नहीं माँ जी आइए इधर नहीं बोले पिताजी इधर आइए और पिता का नाम है दामोदर दामोदर इधरा ऐसे थोड़े बोलेंगे बाप का नाम लेकर के वो तो बोलते ना कोई बाप का नाम लेकर बोलते थे आज अंग्रेज भी नहीं बोलते देखो तो ना डैड कम कमहैर बोलेगा मम कम कमर बोलेगा अंग्रेज भी नहीं बोलते माँ बाप का नाम इतना व्यवहार में इतना भी इज्जत देते हैं अंग्रेज भी माँ बाप को शास्त्र के अनुसार अलग गड़बड़ कर दिए हैं पति पत्नी का पीछे एक दूसरे नाम चिलान लग गए आजकल तो पति पत्रिका नाम पुकार करता है पत्नी पति का नाम पुकार गलत शास्त्र निषेध करता है नहीं बोलना चाहिए पत्री का भी नाम नहीं चलाना है इसे क्या है घरों में दूसरा नाम रख देते डुप्लीकेट नाम रख देते तो डुप्लीकेट नाम से पुकारते करेंगे घर आएगी शादी करके लड़की का दूसरा नाम दे बहुत वो नाम पुकारेंगे ऐसा ऑरिजिनल नाम नहीं बोलाएंगे शास्त्र लिखा है ना गुरुर नाम आत्म नाम नाम आदि कृपणस नाम कभी बोलना नहीं कोई पूछता है बोलना, नहीं बोलना। नहीं पुकार गए महाराज नाम बोलकर इधर आइए ऐसे नहीं बोलना स्वामी जी इधर आइए गुरु जी इधर आइए आचार्य जी इधर आइए ऐसे बोला जाएगा नाम नहीं पुकार गुरु नाम आपका तो नाम अपना भी नाम कभी नहीं बोलना तो बहुत जरूरत पड़ी इंट्रोडक्शन करना होता है ना अपना परिचय देना है वहां बोल देंगे वो भी बोलने की तरीका होती है आप साधुओं से सीधो नागावन से पता चलता है कैसे बोला जाता है न ना मेरा नाम है मध्य ना पिताजी का नाम है ऐसे ना नहीं बोलना सीधा सीधा सभ्यतापूर्वक बोलना पड़ता है नागा लोग बढ़िया सुनाते हैं तो हमारे गुरु परंपरा में हमारी गुरु परंपरा में जो तीर्थ एक जैसे, जैसे नाम है जैसे हम लोग जैसे सरस्वती नाम है सरस्वती नाम आज के अंतर्गत हमारे दादा गुरु परदादा सब के आशीर्वाद से हमारे जो इष्ट देवताओं के भी कृपा है हमारे गुरु महाराज के हृदय में जो प्रेरणा हुई उसके अनुसार एक छोटा था नाम शांति धनबान करके दिया गया है ऐसा बोलते हैं तो योगपट नाम नहीं बोले योगपट यह है गुरु का नाम? सब बोल करके बोलेगा ऐसा जो महान जिनकी प्रेरणा से कृपा से आज हम कुछ साधु बने रह रहे हैं उस महान पुरुष के प्रेमपट प्रेमपट बोला गुरु प्रेमपट छोटा सा ये परिचय देने की तरीका मैं होती अच्छा। मैंने बोलना व्यवहार के लिए दिया गया ना अगर व्यवहार के लिए उपाधि को इनाम दिया गया उपाधि है मैं थोड़ी पूछ हूं मैं कुछ नहीं मैं मैं मैं बकरी बोलता करता है मैं मैं बकरी का काम कौन हम लोगों का मैं मैं नहीं साधु व्यवहार के लिए उपाधि में नाम दिया गया है उस नाम से होता है आत्म नाम गुरोर नाम और अतिकृपण का भी नाम नहीं लेना महापापी होता है कृपण का नाम कभी नहीं लेना आत्म नाम गुरोर नाम चेयस्का श्रेय कामन की कामना करने वाला कभी ऐसे उनका नाम ग्रहण ना करें। और ज्येष्ठापत्य कल त्र ज्येष्ठ पुत्र का नाम कभी लेना चाहिए नाम पुकारने, सीधे सीधे और कलत पत्नी का पुरुष हो तो स्त्री हो तो पति का ये सामान्य नीतिशास्त्र कारण ने कहा वही यहाँ पर लागू है हुए श्रुजियों पर वही देवा जो अपने से जेष्ठ, श्रेष्ठ ज्य क्या है श्रेष्ठ लोग है वो पसंद नहीं करते कोई उनका नाम से पुकारे इस नहीं बोलते इंदिराय स्वाहा और उनके गुणों को लेकर नाम लिया जाता है ना भगवान को सीधा भगवान क्या भगवती स्वा बोला जाएगा वहां भी विपत्ति लेंगे फिर षट विपत्ति से उनका नाम लेंगे उनका नाम है नहीं वास्तव में का नाम क्या नाम क्या कोई है ही नहीं इन कल्पित गुणों को लेकर चतुर्थ स्वाह करके साक्षाक्षा ब्रह्म सर्वाक्षेण तस्माद्यों नाम परिसलिए इदम निष्प्रकाश इस प्रकार से उस साक्ष अप्रोक्ष को के सर्वांतर ब्रह्म को उसने अपशद अप्रोक्षण अप्रोक्षण अपशद अप्रोक्ष अनुभूति कर लिया तस्मात इधम उसको देखा इसलिए उसका नाम पड़ा इद्र किसका परमात्मा का ही नाम है इद्र परमात्मा यहाँ अंदर घुसा वही अपना इधम रूपेण जान लिया अभी हाँ उसका नाम इद्र हो गया वही नाम प्रसिद्ध लोकेश्वर लोक में भी वह ईश्वर इद्र नाम से वास्तव में प्रसिद्ध है पुकारते हैं लोग? इंद्र संतम वह इंद्र होता हुआ भी उनको इंद्रोक्षा परोक्ष ना, परोक्ष विधानी ना, परोक्ष नाम के द्वारा आज क्षते अच्छा लोग दुनिया में व्यवहार में कथन किया जाता है किनके द्वारा विवेक लोग ये समझते ब्रह्म विद क्यों ऐसे करते हैं वो भी व्यवहार के लिए प्रयोग करते हैं। तो बोलने की जरूरत क्या किसका नाम व्यवहार हो तब न पुकारा जाएगा नाम पूज्यतम वायु परोक्षण क्यों कदम किया पूज्यतम होने के कारण प्रत्यक्ष नाम ग्रहण भया प्रत्यक्ष नाम ग्रहण का भय से उनको जो हमेशा परोक्ष नाम ही दिया जाता है पूज्यतम होने के नाते उनका प्रत्यक्ष नाम देने का भय क्या होता है तो पाप लगेगा अपना श्रेय का ही नाश हो जाए अपना कल्याण नहीं होने वाला है श्रेय की कामना है तो नाम ना डाले श्रेय का नाश हो जाएगा बड़ों का इधर से नाम नहीं लेता पुण्य घट जाता है अपना ही पुण्य नष्ट होगा सर्व ईश्वरी धीरे धीरे धीरे खत्म हो जाती है व्यवहार का घर में देखने को मिल रहा है इसलिए सब दरिद्र होते जाने लगता है आजकल घर गर घर में हाय हाय चिल्ला रहे लोग जितना भी कम फिर भी महिला के अंदर चाय के लिए पैसा नहीं इसके लिए पैसा नहीं ये नहीं है कारण क्या है? अपने भी श्रेष्ठों का का नाम पुकारते हैं पूज्यों पुझ्यो, पूज्यों का नाम पुकारने से ही ये दुर्दशा हो जाती, जाती है तथा ही परोक्ष प्रिया परोक्ष नाम ग्रहण प्रियव ही एव याद देवाहा जिसलिए देवता लोग परोक्ष का नाम ग्रहण प्रिय के समान है इव मूल मंत्र में ना युव ही देवा युवको नहीं सर्व देवान देव महेश्वरा जब देवताओं का ये हाल है वो भी अपना नाम सुनना सीधा नहीं चाहते तो परोक्ष नाम ही चाहते हैं सकल तो देवताओं का भी जो देव महेश्वर परमात्मा ब्रह्म है उसके बारे में तो कहना ही क्या है उसका तो नाम साक्षर तक तो लेना ही नहीं चाहते दिर्वश्रम अध्याय करता कर दो बार जो कहा गया प्रोक्ष देवा या प्रथम अध्याय के के समाप्ति का करने लिए है। नाम न ना नाम नाम में परोक्षता क्या चीज हो सकती है भगवान के समझा रहे नाम न ना परोक्षतम नाम यथार्थ नाम लो रूपांतरित ना कर रूपांतरिकरण करके उसको लक्ष्मी है लक्की कर दिया हा? सरस्वती है तो सरसु, सरसी ऐसे से सब पुकारते पारवे तो पारू शॉर्टकट हैं, तो ये जो करना है इसी का नाम परोक्ष कर देना नाम का परोक्ष करना कृष्ण मूर्ति है तो किट्टी बोलते थे किट्टू ऐसा पुकारते है कि पुका कुछ ना कुछ ऐसे कर देते आधा गोपाल कृष्ण नाम गोपाल बोलते आधा बोल पूरा मधु मधु पुकार देंगे आधा पुकार समझा रहे हैं तो उससे भी पूर्व भाषिक अवतरणी का क्या कह रहे अस्वी चतुर्थी अध्याय अध्याय का नाम चौथा अध्याय जो परिषद पहला अध्याय है उपरिषद के अनुसार पहला अध्याय इन आरण्य के अनुसार चौथा अध्याय तृतीय तो अध्याय पर भाषित है माना नहीं गया कर्म और उपासन का विषय वहां पर इसे कल्याष कल इस का अनुसार विवक्षित किसा कर्य कर देना नीचे इस पन्ने का भाष्य के अंतिम पंक्ति है ना एव आत्मा नानी विवक्षित है पाठ बुझला नहीं दिया भाष्य में आ? पहले तो सब अश्विन चतुर्थ अध्याय ऐसा वाक्यार्थ हो उसके बाद सीधे पांच पंक्ति नीचे जाओ इस पन्ने में भाष्य का अंतिम पंक्ति देखो अंतिम पंक्ति शुरू में क्या है तस्मा स उसे उसे पहला वाक्य तो वा क्या है तस्मा स एव सर्वेश आत्मा नान्य क्या है नान्य इतना ही तो है बोलना भी नहीं आ रहा भा विवक्षित तो जोड़ दो नान्य इति, विवक्षितो अर्थ इतना है नहीं प्रिंटिंग आपने पुस्तक में भी प्रिंटिंग नहीं किया गया है। उसके साथ अनुभव तो, तो ऐसा विवक्षितो अर्थ यही वाक्यार्थ यह विवक्षित अर्थ है ऐसा अनुभव कर देना उसके साथ नान्य के बाद अस्वी चतुर्थी अध्याय ये चौथा अध्याय तीन खंडों में आपने पढ़ा था अर्थात परिषद का प्रथम अध्याय है, तीन खंड में थे उसको पढ़ लिया आप उसका संपूर्ण को एक वाक्य में कहा जाए तो ऐसा कहा जा सकता एक वाक्य अर्थ हो जाए, क्या है जगद उत्पेति प्रल असंसारी सर्वज्ञ सर्वशक्ति सर्विदम जगत स्वित्रम अनुपाद आकाशादिक्रमेण सृष्वा स्वात्मबोधा सर्वाण प्राणालीम्शरी स्वयं ब्रमेश प्रवशिच स्वयं साम यूतम इद्रहस्मी साक्षा प्रतिपदत तस्त सरेश एक आत्मान्यक्ष पूरे अध्याय का दे दिया देखो एक क्या वाप जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाला जगत का उत्पत्ति स्थिति और प्रलय को करने वाला कृप मैंने करने वाला वो कैसा है वो, वो संसारी है शुद्ध ब्रह्म है वो और वह सर्वज्ञ है सर्व सर्व सर्वज्ञ का मतलब क्या सर्वम सामान्य ने जानादिति सर्वज्ञ सामान्यतः सर्वम जाना सर्वज्ञ ने जानग्री में दिया है सामान्यतः सर्व जाना सर्वज्ञान और सर्वित्वी विशेषतः सर्व प्रकार विशेषतः सब प्रकार से सबको जानना वो जो है सर्वित्व है वो भी परमेश्वर ही है सर्व जगत स्वत अन्य स्तंत्र उसने क्या किया इस कि संपूर्ण जगत को स्वत ही उत्पन्न कर दिया अन्य अनुपादय वस्तुंतर को ग्रहण किए बिना स्वत ही इस संपूर्ण जगत सर्विदम जगत आकाश आदि क्रमेण सृष्टवा आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी आदि क्रम से सारा संसार को पैदा कर दिया सृष्टवा स्वात्त बोधार्थम सृष्टि करने के बाद अपने आप का बोध करने के लिए उसने क्या किया सर्वाणि च प्राणादि मच्छरीराणी स्वयं प्रवेश सकल प्राणाली वाले इन शरीरों में स्वयं प्रवि प्रवेश ने प्रवेश कर गया प्रवेश करने के बाद प्रविश्यो सोम आत्मा न मेथा बोतम जो अपना आत्मा है वो जैसा स्वरूप वाला है वैसे ही जाना जानम हमने कैसे जाना इधम ब्रह्म अस्मृति साक्षात प्रतिबद्ध यह ब्रह्म मैं ऐसा वो साक्षात अनुभव कर लिया इसलिए एक एवं आत्मा वही है सब शरीरों में एक ही आत्मा है कोई नाम नहीं है कोई दूसरा आत्मा नाम की चीज भी नहीं है यही इस प्रथम अध्याय के तीन कंडो में विचार हुआ अध्यारोप और अपवाद प्रक्रिया के द्वारा यही निचोड़ निकला एक में अद्वित आत्मा है और उसी ने ही ये सारा संसार को पैदा किया पहले किसलिए किया अपने स्वर को जानने के लिए स्वात्त तो तो बोध आता शरीर पहले किसने हुआबोध करने के लिए अपना बोध करने इसलिए देवताओं लोगों को जब पशु शरीर दिखाया तो प्रसन्न नहीं हुए ये लोग ये से क्या कर उन शरीरों से तो आत्मबोध तो हो नहीं सकता इसलिए उन शरीरों से नाखुश थे मनुष्य शरीर पर बना दिया खुश हो गए सब देवता इसी में जो है रह करके हम लोग आप तो स्वर्ग बोध कर सकते हैं लेकिन सब उल्टा हो गया इसमें घुसने के बाद ये सारी इंद्रिया भूल गए किस लिए आए हुए हैं आत्मा को जानने के लिए आए हुए ये बात भूल गए और बस भंडारा लड्डू पेड़ा खाने में लग गए दुनिया लफड़े <coughs> में यही अनुभव करना एकदम ब्रह्मा अहम अस्मी ये अनुभव करने के लिए ही सारा हुआ था लेकिन ईचानी बड़ा सुंदर कह रहे स्वाबोधार्थन क्यों कहा न जगत तत्ता तो सृष्टवा यहाँ तक के पंक्ति के तरह भाषाकार ने दिखाना चाहा है कि जगत जो है ना उस ब्रह्म का कार्य है तद व्यतिरिक नास्ती इसीलिए कारण से भिन्न कार्य होता नहीं अतः तो कार्य होता है जगत तो भिन्न है ही नहीं ऐसे सिद्ध कर दिए प्रत्येगा उसके बाद की पंक्तियां इसलिए दिखाना चाह रहे हैं कि जीवात्म तो भ्रम से भिन्न नहीं है यहाँ प्रदार सर्वाण प्राणादिश्रे स्वयं प्रवेश तो जीव अलग नहीं परमात्मा से ये प्रवेशो तदेद किंतु तद अभेद ज्ञानोक्त केवल प्रवेश कथन महा जीव ब्रह्म भेद सिद्ध नहीं कर रहे हैं कि अभेद ज्ञान के मध्यम से भी जीवब्रम के एक सिद्ध हो जा रहा है यहाँ सर्वशु एक प्रवेश जिसलिए सकल क्षेत्रों में एक ही उसी ब्रह्म का प्रवेश खत्म हुआ एक ही सूर्य सकल घड़ाओं सकल प्राणियों में अनेक प्रतिबिंब रूपे भाषित हो रहा है उसी वही एक एकमेविती आत्मा अनेक शरीर उपाधियों में जन अनेक बुद्धि रूपी दर्पणों में प्रतिबिंब रूपेण भाषित होते रहता है यविष्ट से ब्रह्मतया ज्ञान उत्तम जिसलिए उस प्रविष्ट जीव आत्मा का ब्रह्मेण ज्ञान कथन हुआ है एक एवा आत्मा तस्त सो एक विवक्षित समल भाषा में विवक्षित शब्द तो होना चाहिए है ना इतेश पंक्ति में भाष विवक्षिता या अंत में होना चाहिए पूर्वे ने अनुय कर दिया पूर्व अनु कर मूल में में विवक्षित शब्द होना जरूरी है अनविधि के अनुसार आत्मा अब आगे अन्योपि अन्य भी श्रुतियां का रही है बात अन्योपि मैंने अन्योपि भी श्रुति रस्ती अन्य भी श्रुति है यहां अन्योपि श्रुति क्या समा आत्मा, आत्मा नहीं देना सम समा ऐसा नहीं स मे आत्मा मेंचे सही आदेश हलो दो पद अलग अलग है वो जो ब्रह्म मेरा आत्मा है सा आत्मा वो एक जाम आत्मा अरे सम है श्रुति महा आत्मा इति विद्या देखो शेष टुकड़ा नीचे दिया आमगिरी स म आत्मा इति इति सहितो परिषद गत वाक्य वाक्यशेषो मह सहितपरषद विद्मा ये रहे हो ना सहितो आरण्यकोपरषद में भी ऐसा स विद्यात ऐसा बोला है सहितो सहितषद अरे में आरण्यकोपरषदी क्या इद्वस्मी इदंम ब्रह्म तथम दृष्टवान ब्रह्मास्मी विद्यादमेक ग्रस और यहाँ पर भी आरण्य में आत्मादेक ग्रहशिकारंभ कर करके अंत में क्या बोला ब्रह्मतत्म इदम दृष्टवानिति कह दिया था च उत्तम ये सारी बातें जीव ब्रह्म ब्रह्मित्व सिद्धि के लिए ही कही गई है